आज पंद्रह फरवरी दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम एक तो ये छोटी सी घोषणा ध्यान से समझ लें कि चार मार्च को हम लोग यहाँ पर होली मिलन जिसमें हम फूलों की होली खेलते हैं वो मनाएंगे जिसमें कार्यक्रम संध्या को चार बजे आरंभ होंगे सर्वप्रथम पादुका पूजन होगी उसके बाद आश्रम का परिचय दिया जाएगा एक विशिष्ट मेहमान की आने की उम्मीद है अगर वो आते हैं तो उनका एक गेस्ट लेक्चर होगा अगर वो ना आ पाते हैं तो ठीक है हम कुछ भी आपस में कार्यक्रम व्यवस्थित कर लेंगे और तदनंतर आप सबको सपरिवार भोजन यहाँ करना तो अपने अपने परिवार को लेकर कर आने का प्रयास करें उस दिन तो ये गुरुवार का कार्यक्रम है उसके अलावा जोशी जी शादी में सबका निमंत्रण दे गए हैं कि रविवार को संध्या को यमुना कुंज परिसर में आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं और बिटिया को आशीष दें ऐसी उनकी इच्छा है तो वो घोषणा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तो उन्होंने उनकी इच्छा थी कि आप सबको वो जानकारी मिल जाए अगली बात यह है कि हम जैसे पिछले हफ्ते हाँ कुछ शादी विवाह की वजह से कुछ उपस्थिति कम थी उसमें कुछ बातों को फिर से समाविष्ट करते हुए ये बात आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर प्रतिविज्ञा पढ़ने के पहले हम ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका का परिचय पढ़ रहे थे अब तक तो। अब तक तो पिछले दो हफ्तों हाँ में हमने ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका क्या है इसका परिचय पढ़ा था तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्यिका आचार्य उत्पल देव की रचना है जो करीब ग्यारह सौ वर्ष पहले लिखी गई थी जिसमें परमेश्वर के स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया का वर्णन है और ये अत्यंत रोचक शैली में लिखी गई है और पूरे काव्य में है रचना हालांकि हम लोग चुकी संस्था से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है इसलिए उसका काव्य आनंद नहीं ले पाते हैं लेकिन उसमें जो उसकी विषय वस्तु है वो काफ़ी आनंददायक है तो हम उसको पढ़ेंगे इसमें चार अध्याय हैं ज्ञानाधिकार दूसरा क्रियाधिकार एक आगमाधिकार और एक तत्व संग्रह अधिकार ऐसे चार इसके चैप्टर हैं और इन चैप्टर्स में आहनिक हैं आहनिक का मतलब होता है कि जो एक दिन में पढ़ा जा सके जैसे जो स्वाध्याय है करते हैं उनको आहनिक से मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना स्वाध्याय करना चाहिए ताकि उसका चिंतन मनन और अपने दिमाग में स्थिर रखने का प्रयास वो कर सके। तो ऐसे उसको आहनिक बोलते हैं जिसको एक दिन में पढ़ाना चाहिए तो इसमें पहले जो ज्ञानाधिकार है उसमें आठ हानिक हैं क्रियाधिकार में चार हनिक हैं आगमाधिकार में दो हनिक हैं और अंत में जो तत्व संग्रह अधिकार है उसमें एक हहनिक है इस प्रकार से कुल पंद्रह हहानिकों से ये ईश्वर प्रत्यभि की कार्यकार बनी हुई है तो हम एक एक कहानी को लेंगे इसमें इन पंद्रह हानिकों को समझने के क्रम में कोशिश होगी कि आपको कुछ प्रिंटेड पेपर्स भी दिए जाए ताकि आप अगर जब भी समय मिले इच्छा हो तो पेपर्स को पढ़ सकें और संग्रह भी कर सकें ताकि भविष्य में उनको रेफर भी कर सकें तो इन चार का मोटा मोटा परिचय पाँच मिनट में आपको बता देता हूँ ज्ञानाधिकार में परमेश्वर की चेतना का परिचय दिया कि ईश्वर चेतना और संसार की चेतना दोनों अभिन्न हैं परमेश्वर की चेतना और मनुष्य की चेतना परमेश्वर की चेतना और एक जीव जंतु की चेतना और परमेश्वर की चेतना और किसी पेड़ पौधे की चेतना इनमें कोई भेद नहीं है ये समस्त चैतन्य संसार में जितनी भी चैतनता है वो ईश्वर की चैतन्यता है ये ज्ञान का मूल पाठ पेड़ तो जड़ हो है बिल्कुल तो जड़ चीजें भी तो चेतन जड़ चीजें भी चेतन का ही विकास है कहता तो यहाँ तक कि वो पत्थर में भी पूरा चेतन है वो अपन ने इसके पहले बौद्ध पंचदीशिका में ये बात समझी थी कि एक पत्थर है वो पत्थर के रूप में पूर्णतः अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं पत्थर हूँ लेकिन ईश्वर जानता है कि मैं पत्थर भी हूँ मैं चिड़िया भी हूँ मैं मनुष्य भी हूँ मैं पेड़ भी हूँ मैं पौधा भी हूँ मैं धरती भी हूँ आकाश अंतरिक्ष और मैं समय भी हूँ ऐसा वो उसका अपना बहुत जो ज्ञान के स्तर पर होता है ऐसे ही मनुष्य का है जब हम अज्ञान के स्तर पर हैं तब हम अपने आप को इस चमड़ी से अपने आप को पहचानते कि मैं एक सीमित इंसान हूँ मेरी छोटी सी क्षमताएँ हैं मेरा शरीर निर्बल है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ इस तरीके की हमारी अपनी विमर्श होती है लेकिन वही व्यक्ति जब ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो फिर वो जानता है कि ये पूर्ण संसार मेरा ही विकास है और मेरे भीतर जो बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ ये करने बोलने की जो क्षमता है वो परमेश्वर के हस्ताक्षर है यानी वो परमेश्वर ही है जो अंदर से बोल रहा है ये जबान किसी विशिष्ट क्रम में हिल रही है ट किसी विशिष्ट क्रम में हिल रहे हैं और इनका कुछ मतलब निकल रहा है एक सबसे बड़ी बात सोचने की है जो चिंतन करने लायक बात है कि एक होती है बेतरतीब गतिविधि और एक होती है व्यवस्थित गतिविधि जिसका कोई मतलब निकलता है जैसे एक कुत्ता भाग रहा है वो बेतरतीब भाग रहा है उसमें हमको ऐसा लगता है कि कोई पर्पज नहीं है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है एक पागल आदमी उठा उठा के कुछ भी फेंक रहा है उसका कोई पर्पज़ नहीं है पर संसार को आप मोटे तौर पर देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें एक व्यवस्था है पुरुष के घर इंसान के घर इंसान पैदा होता है समय पर सूरज उगता है समय पर ग्रहण होता है समय पर चंद्रमा उगता है उसकी कलाएँ व्यवस्थित रूप से बदलता है ऐसी एक व्यवस्था है इस व्यवस्था को देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे एक क्रिया शक्ति है जो इसको व्यवस्थित रख रही है तो जड़ और चेतन संसार पूरा वास्तव में चेतन ही जड़ को अस्तित्व देता है आप जब किसी जड़ वस्तु को देखते हैं तो वो जड़ वस्तु आपकी चेतना से अभिन्न होकर ही प्रकट होती है क्योंकि जड़ वस्तु में एक क्षमता नहीं है कि अपने आप को प्रकट कर सके चेतन ही उस जड़ को चेतना देकर प्रकट करता है जैसे आप एक पत्थर को देखते हैं तो जब तक आप उस पत्थर को नहीं देखते हैं तब तक वो किसी की भी चेतना में नहीं है लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो आपकी चेतना से अभिन्न हो जाता है और पहले क्षण जब हम उसको देखते हैं तो वो जो ज्ञान उस पत्थर का मिलता है पत्थर एक प्रतीक है किसी भी जड़ वस्तु का तो पत्थर का जब ज्ञान मिलता है तो निर्विकल्प ज्ञान है उस समय हम और हमारी चेतना और वो पत्थर अभिन्न रूप से एक है लेकिन तत्क्षण माया का अवतरण होता है इस रिश्ते में और वो विचार शुरू कर देती है कि ये तो पत्थर है इस पर क्या ध्यान दे रहे हो ये तो जड़ है या ये पत्थर तो बड़ा विशिष्ट है ऐसा पत्थर तो पहले देखा नहीं अपन ने ये सफ़ेद रंग का पत्थर तो आजकल दिखता नहीं पता नहीं कैसे रखा है इस तरह से हमारे विचार पूर्व अनुभव और स्मृतियों से उस पत्थर की तुलना करने लगते हैं और ये सिर्फ पत्थर के लिए नहीं पुष्प हो एक नए व्यक्ति से आप मिलें किसी चिड़िया को देखें या किसी मौसम के बारे में बात करें या किसी नए तीर्थ पर जाएं, तो हर जगह आप अपने विचार प्रक्रिया जारी हो जाती क्या होता है कि जैसे यहाँ से आप एक नए तीर्थ पर जा रहे हैं जो कभी नहीं देखा आपने जिसके बारे में खाली सुन रखा और आपने सोचा चलो अपन जाके देखते जब वहाँ जाके देखते हैं तो आप एक तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं एक आपकी कल्पना थी कि कैसा होगा और फिर जब वो वास्तव में कैसा है इन दोनों के बीच में हमें तुलना करने लगता है ये हमारी क्रियाशीलता कल्पनाशीलता भी परमेश्वर के हस्ताक्षर है तो उत्पल कहते हैं कि जहाँ जहाँ ज्ञान है जानने की क्षमता और जहाँ जहाँ क्रिया है करने की क्षमता दोनों चीज़ें परमेश्वर के प्रमाण हैं क्योंकि हम जो कुछ कर सकते हैं वो एक क्रिया और उस क्रिया से एक दिया गया संदेश जैसे एक कार चलाता आदमी तो उस आपको कार चलाते आती है कि नहीं आती है आपके चेहरा देखकर हम नहीं कह सकते कोई भी नहीं कह सकता लेकिन आपको कार चलाते देखकर समझ जाएगा कि हाँ इसको कार चलाते आती अगर आपको कुछ लिख रहे हैं हिंदी में तो हम समझ जाएंगे आपको हिंदी लिखना आती है जब तक आप नहीं लिख रहे हो तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता अनुमान लगा भी सकता है तो अनुमान ही है वो नहीं, नहीं कर सकता देखने क्रिया देखने के बाद ही पता लग जाएगा तो ये क्रिया परमेश्वर का सबूत है कि अंदर परमेश्वर है जो एक क्रिया जो व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज्ड एक्शन जो व्यवस्थित क्रिया है बेतरतीब क्रिया नहीं है जैसे किसी ने चित्र बनाया किसी ने कविता की रचना की किसी ने किताब लिखी किसी ने एक वाक्य बोला किसी ने एक पत्र लिखा किसी ने गीत गाया किसी ने एक कार्य किया जिसका कोई पर्पस है जिसने मैं आपने बोला कि नहीं मेरे को यहाँ से इंदौर जाना है तो मैंने सबसे पहले ड्राइवर को बुलाया मेरी कार बाहर निकाली उसको साफ़ किया उसमें बैठा हो गया तो हर क्रिया इंदौर जाने का एक इंदौर जाने की जो मोटी क्रिया है उसका एक हिस्सा है ड्राइवर को बुलाया कार को साफ़ किया मैं कार में बैठा या बस में बैठा तो जो भी किया मैंने वो अपनी एक पूर्ण क्रिया जिसको हम बोलेंगे मेरा इंदौर जाना उस क्रिया का एक हिस्सा है तो क्रिया और क्रिया के जो हिस्से हैं वो सिद्ध करते हैं कि आपके भीतर एक परमेश्वर का वास है जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वास नहीं है तब तक आप एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन नहीं कर सकते एक व्यवस्थित क्रिया करने में अक्षम हो तो व्यवस्थित क्रिया जहाँ भी दिखाई देती है, हम संसार में आप देखो तो व्यवस्थित क्रिया दिखाई देगी सूर्य चंद्र मौसम कुछ कम उवेश वो अपनी तो क्रिया से चेतनता मालूम पड़ती है और ज्ञान स्वयं सिद्ध है जैसे मेरे को मैंने देख लिया कि आपने चोरी करी है ना? अब मैंने उधर मुकर लिया अब आप आपको ये नहीं मालूम कि इनने देख लिया ये ज्ञान स्वयं सिद्ध है मैं जानता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ ज्ञान में क्रिया नहीं होती ज्ञान में क्रिया नहीं है लेकिन जब मैं क्रिया करूँगा कि आपका हाथ पकड़ के वो जेब में से निकालो सामान मैंने देख लिया आपने क्या ये क्रिया तय हो जाएगी कि मेरे को ज्ञान था कि मैंने इन्हें चोरी करी इसलिए जब मैं आपके जेब से वो सामान निकालूंगा या आपको पकडूंगा तब तो वो क्रिया समझ में आ जाएगी कि आप मैं जानता हूँ कि आपको चोरी करते देख लेकिन अगर मैं न बोलूँ या कोई क्रिया न करूँ तो मेरा ज्ञान मात्र मेरा ज्ञान है मेरे लिए वो स्वयं सिद्ध है और क्रिया से ज्ञान सिद्ध होता है क्रिया से ज्ञान सिद्ध होता है और क्रिया और ज्ञान मिलकर परमेश्वर को सिद्ध करता ना? तो ये ईश्वर सिद्धि है कि हम जब क्रिया और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को सिद्ध कर देते हैं कि परमेश्वर का यहाँ पर वास है तो बड़े सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि सबसे पहले ज्ञानाधिकार से परमेश्वर के ज्ञान शक्ति के बारे में बताते हैं जो अब आपन पढ़ेंगे अभी तो अपन मोटे तौर पर परिचय पढ़ाइए दूसरा है क्रियाधिकार जिसमें परमेश्वर की दिव्य क्रियाओं के बारे में बताएंगे जो किसी भी सीमाओं से परे है और किसी भी क्रम से परे है तो किसी भी क्रम और सीमाओं से परे परमेश्वर की क्रियाएं हैं और परमेश्वर का ज्ञान और क्रिया वो मनुष्य का ज्ञान और क्रिया यह अभिनय है हम मात्र तो फर्क है कि वो हम इस शरीर की सीमाओं में रहकर वो ज्ञान और क्रिया को अंजाम दे सकते इसलिए हमको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम और ईश्वर कैसे तुलना कर रहा मैं कहाँ से ईश्वर हो गया लेकिन जब जहाँ ज्ञान है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू नो अगर है तो वहाँ पर ज्ञान अपने आप में स्वयं सिद्ध है क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ जानता हूँ तो मैं जानता हूँ भले आप उसको ना जानो लेकिन मैं कुछ करता हूँ उससे ज्ञान भी सिद्ध हो जाता है क्योंकि जो करता है एक ऑर्गेनाइज वे में कोई काम करता है एक व्यवस्थित रूप से कोई काम करता है जैसे कोई ने सर्जर ने ऑपरेशन किया तो सिद्ध हो जाता है कि उसको उसको सर्जरी का ज्ञान है क्योंकि जब तक वो ज्ञान नहीं होता तो कैसे करता इसलिए ज्ञान और क्रिया आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं जब ज्ञान और क्रिया जब कहीं दिखाई देती है तो ये ईश्वर को सिद्ध करती तीसरी बात है उसमें जो आग, आगम अधिकार जो तीसरा आगम अधिकार नाम का चैप्टर है वो इस सृष्टि का एनालिसिस करता है इसमें 36 तत्व हैं एक जीव के अंदर पांच प्राण हैं और उनका क्या कार्य है ये चीज़ें संक्षेप में वो बताते हैं क्योंकि इस सृष्टि को जब तक हम नहीं समझेंगे ईश्वर को समझना संभव नहीं है इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर को देखना है तो सृष्टि को देखो क्योंकि सृष्टि उसकी सर्वोत्कृष्ट और एकमात्र रचना है परमेश्वर को देखना है तो उस सृष्टि को देखो परमेश्वर सिर्फ सीमित मंदिर में सीमित धर्म में सीमित किताब में नहीं मिलेगा उसको वो परमेश्वर मिलेगा तो खुले आसमान में मिलेगा खुले खेल में मिलेगा पूरे जंगल में मिलेगा आपको जब खुले आसमान में देखोगे तो परमेश्वर के दर्शन होंगे क्योंकि परमेश्वर की सर्वोच्च रचना यह ब्रह्मांड है और वो इस रूप में अपने आप को व्यक्त किए हुए और इतनी स्पष्टता से जिस तो स्वयं को व्यक्त किया हुआ है उसके बाद भी हमारी आँखों से वो ओझल प्रतीत होता है क्यों प्रतीत होता है कि हम अपनी मानसिक सीमाओं के समय की सीमाओं के और अंतरिक्ष की सीमाओं के कारण उसका एहसास प्राप्त नहीं कर पाते इन सीमाओं से बाहर आने का प्रयास ही हमारा वो है जिसके द्वारा हम प्रतिभिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा जब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब है ईश्वर यानी वो सर्वोच्च सत्ता जो समस्त धर्मों से ऊपर है समस्त धर्मों की कमान उसके हाथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कमान उसके हाथ में यानी सभी धर्मों से ऊपर है वो सत्ता क्योंकि अलग अलग धर्मों की अलग अलग देवता हो सकते हैं लेकिन सर्वोच्च सत्ता तो एक ही हो सकती है जो उन समस्त देवताओं की भी नियामक सत्ता है समस्त संसार की नियामक सत्ता अब इस सत्ता को कुछ अनिश्वरवादी इनकार करते जैसे विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक हुवत है जो उस समय में आठवीं नौवीं सदी में उन्होंने इसका विशिष्ट प्रचार किया था कि ईश्वर कोई नहीं होता ये मन है और मन की चेतना की स्फुलिंग है जो समस्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं और समस्त क्रियाएं करते हैं ये उन्होंने बहुत सूक्ष्म तर्क दिए इन चीज़ों के तो हमको वो तर्क भी इसमें ज्ञानाधिकार में पढ़ने को मिले कि उनके क्या तर्क थे तो क्योंकि हम विरोधियों की बात जब समझेंगे तो हमको अपनी बात ठीक से समझ में आती क्योंकि क्रिटिसाइज करना ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक सर्वोच्च तरीका है आलोचना जब होती है तो हम अपने पक्ष को और मजबूती से स्पष्टता से समझ पाते हैं कहीं हम गलती हो तो अपने आप को सुधार सकते हैं इस तरह हम उन तर्कों को भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि बौद्ध दार्शनिकों ने जो अनिश्वर वादित या अर्ध ईश्वरवादी कह सकते हैं जिनको जो धर्म को तो मानते थे लेकिन ईश्वर के सत्ता या आत्मा की सत्ता से इनकार करते थे तो उनके तर्कों को भी यहाँ पर समझेंगे और उनका उत्पलदेव महाराज ने इतना सुंदर खंडन किया है कि जब हम उस उन खंडन प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो श्रद्धा से उनके प्रति हमारा सिर झुक जाता है कि उन्होंने कितनी विद्वत्ता और कितनी गंभीरता से उन बातों को खंडित किया और किस तरीक़ा से उन्होंने सिद्ध किया कि परमेश्वर और आत्मा की सत्ता के बिगड़े संसार चल ही नहीं सकता ईश्वर की और आत्मा की सत्ता निर्विवाद है तो उन्होंने जो अब हम पढ़ने जाएंगे उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि सिर्फ जो लोग जड़ शरीर को अपन मैं मानते हैं वही ईश्वर को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं जो लोग जड़ शरीर को मैं समझते हैं वे ही परमेश्वर को सिद्ध या सिद्ध करने का प्रयास कर सकते जो लोग परमेश्वर को स्वयं सिद्ध आत्मा को स्वयं सिद्ध मानते हैं उनके लिए यह प्रयास करना अनावश्यक व्यायाम है क्यों करेंगे वह व्यायाम क्यों जबरदस्ती सिद्ध करने का प्रयास करेंगे आपको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं यहां सामने बैठे तो मैं क्यों सिद्ध करने का गणित लगाने का प्रयास करूंगा का आप बैठे जब मेरे को स्पष्ट दिख रहा है मैं आपको स्पष्ट जानता हूं कि आप यहां बैठे तो उसको जबरदस्ती में सिद्ध करने का प्रयास करना मेरी मूर्खता होगा क्योंकि वो जब, जब विरोधी नहीं है तो सिद्ध किस बात का लेकिन यहां पर परमेश्वर की और आत्मा की सत्ता का विरोध उन अनिश्वरवादी बौद्ध दार्शनिकों नो, ने किया था तो उस बात को उन्होंने शांति से गंभीरता से सुना लिपिबद्ध किया और उसके बाद में फिर उसका खंडन किया तो यहाँ पर चार चैप्टर हैं ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगमाधिकार जिसके अंदर इस ब्रह्मांड का वर्णन है और एक है तत्व संग्रह अधिकार जिसके अंदर अंतिम रूप से गुणों का वर्णन भी है और कुछ वो चीज़ें जो छूट गई थी जैसे तीन गुणों के बारे में उन चीज़ों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है और बाकी इनको समअप किया है ना बाकी की जो सारी जो जानकारियाँ जो उन्होंने इसमें दी उनको सबको समग्रता से एकत्रित किया और उस एकत्रित जानकारी के द्वारा उन्होंने उसका उपसंहार किया तो अपन इन चारों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं आज श्री गणेश करते हैं इसका ईश्वर प्रत्यविज्ञा कार्य का यानी ईश्वर यानी सर्वोच्च सत्ता प्रत्यविज्ञा यानी पुनर्पहचान प्रत्यय का एक और मतलब होता है विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में पहचान देखो हम संसारिक पहचान यू कैमरे रखते हैं सामने आपको पहचाना इस दुकान को पहचान इस मकान को इस गांव को इस तीर्थ को पहचाना यहाँ पर कैमरा उल्टा लगा हुआ है यानी ना आप पहचान मेरे को अपने आप की करना है यानी मैं उस चीज को पहचानना चाहता हूँ जो मेरा अंतिम अनिवार्य स्वरूप है यानी मैं वास्तव में क्या हूँ इसकी पहचान ही प्रत्यज्ञा कहलाती प्रतिपिज्ञा का एक और मतलब है पुनर्पहचान तो मेरी अपनी स्वयं की पहचान स्वयं के लिए तो पुनः ही होगी क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया हूँ तभी तो फिर से पहचान रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने आप को कभी नहीं पहचाना मैंने जब अपने आप का अस्तित्व जाना तो उसके बाद ही तो भूला हूँ और उस भूल को सुधारने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा है यानी मैं अपने आप को पुनः पहचान करूं, फिर से पहचानूँ तो एक है अभिज्ञा और ये है प्रत्यभिज्ञा अभिज्ञा यानी पहचानना कॉग्निशन और एक ये है प्रत्यविज्ञा या पुनः पहचान या विपरीत दिशा में पहचान अब ये पहला श्लोक अपन शुरू करते हैं जो परमेश्वर के गुणों को वर्णन करने के साथ ही साथ वो अपने आप को परमेश्वर का सेवक बताते हैं वो उत्पलदेव महाराज कहते हैं कि कथम चिदा साध्य दास्यम जनासे से आप्यम कहते हैं कि कथनचित किसी तरह एन केन प्रकार काफ़ी उठापटक करने के बाद यानी जिंदगी की ढेर सारी उठापटक करने के बाद एन केन प्रकार कैसे तो भी मैंने क्या साध्य किया क्या चीज़ मुझे मैंने प्राप्त करी महेश्वर से दास्य परमेश्वर का दास हो पाना मैंने प्राप्त कर लिया यानी उसकी दासता प्राप्त कर ली किसी तरह एन केन प्रकार उस परमेश्वर की दास्यता प्राप्त कर ली ये चीज बड़ी सुंदर विशिष्ट बात है कि परमेश्वर की दास्यता हम स्वीकार कर ले और वो हमको दास स्वीकार कर ले तब बात बनती है हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हैं तब वो अपने को उस समर्पण को स्वीकार कर लेते हैं तो समर्पण ही गया हाँ पूर्ण समर्पण होगा तो वो हो जाता है इसके अलावा वो फिर भी ऋषि जब उसका व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी हमको लगता है किसी अपात्र को अपात्र पर परमेश्वर ने कृपा कर दी वो किसी लगता है तो बहुत सुपात्र है लेकिन परमेश्वर इस पर कृपा नहीं कर रहा है तो ये चीज हम ये परमेश्वर का खेल है वो पूर्ण स्वतंत्र है हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते इसका उन्होंने उत्पल देव ने बड़ा अच्छा लिखा है कि हम प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा सकते अरे जिस पर वो कृपा कर रहा है वो भी तो स्वयं ही है और जिस पर कृपा ना करे वो भी स्वयं ही है तो ये तो उसका खेल है वो तो किस पर कृपा करे करे न करे न करे ये उसकी स्वतंत्रता है एप्सोलिट फ्रीडम है इसलिए हम उसकी किसी भी कृपा या कृपा पर पक्षपात का आरोप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो कृपा पात्र के रूप में भी वो स्वयं ही है और कृपा पात्र न कर पाने वाले दुर्भाग्यशाली के रूप में भी वो स्वयं ही है इसलिए वो कहते हैं कि हमने एन केन प्रकार मैंने महेश्वर का दास स्वीकार कर लिया और महेश्वर ने मुझे दास स्वीकार कर लिया फिर क्या होता है जना से आप उप कारम इच्छन अब मेरी इच्छा क्योंकि जन जन का मतलब होता है एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन मरण के चक्र में पड़ा हुआ है जीवन और मरण के चक्र में पड़ा हुआ एक सामान्य व्यक्ति उसका उपकार करने की इच्छा मेरे हृदय में पैदा हुई जब परमेश्वर ने मुझे दास स्वीकार कर लिया तो उसके बाद मेरे हृदय में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं उस जीवन मरण के चक्र में पड़े हुए जन उसकी उसका कल्याण करूं। उसका उपकार करो। तो ऐसी मेरी उपकार करने की इच्छा है यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है उस ग्रंथ में सबसे पहले उस ग्रंथ का उद्देश्य लिखा जाता है फिर ये लिखा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है और तीसरा ये लिखा जाता है कि इस ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये बात जो तुम कहना चाह रहे हो इसके पहले से ग्रंथ उपलब्ध है तो आपने नया ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत पड़ गई तो जब ऐसा लगता है कि नया ग्रंथ लिखा जा रहा है तो यह बात ग्रंथ का की विषय वस्तु ग्रंथ का अधिकारी कौन और ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी इन तीन बातों का स्पष्टीकरण जरूरी है तो विषय वस्तु स्पष्ट है कि परमेश्वर की पहचान स्थापित करना और वो माहौल बनाना या वो एक स्पेस देना या वो भूमिका देना जिस पर आधारित होकर हम अपने आप को पहचान सकें सेल्फिलाइजेशन कर सकें अपने आप को पहचान सकें आत्मबोध प्राप्त कर सकें वो देना यह उसका पहला विषय वस्तु है दूसरी जब वो कहते हैं कि क्यों लिखा क्योंकि मेरी इच्छा थी कि उन सामान्य जनरों का कल्याण करूं इसलिए इसकी विषय वस्तु का अधिकारी कौन है सामान्य जन एक सामान्य व्यक्ति हम जैसे जो परमेश्वर की दुनिया में माया के क्षेत्र में दबे पड़े हैं उस अंधेरे में हैं उन सब के लिए परमेश्वर वो <coughs> कृपा करने के लिए उपकार करने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना <coughs> की उसके आगे भी वो लिखते हैं कि समस्त संपत् समस्त संपत्ति वाप्त हेतु ये समस्त संपदा जिसको हम परमार्थ बोलते हैं परमार्थ है ना अल्टीमेट प्रॉपर्टी तो समस्त संपदा को प्राप्त करने हेतु क्या है तत्प्रत्यभिज्ञान उपादयामी मैं उस प्रत्यभिज्ञान नामक शास्त्र का उपदेश करता हूं इसलिए उस समस्त अल्टीमेट प्रॉपर्टी जो सर्वोच्च सत्य धन है जो सबसे बड़ा अर्थ है परमार्थ है जिससे बड़ा कोई धन नहीं है वो है प्रत्यभिज्ञा और मैं उसका अब आगे विवेचन करने जा रहा हूँ कि परमार्थ क्या है और इसके कारण क्या है कि मेरे को साधारण जन की उपकार करने की इच्छा पैदा हुई हृदय में वो कब पैदा हुई जब मुझे परमेश्वर ने अपना दास स्वीकार कर लिया मैंने उनका दासत्व स्वीकार कर लिया और तब मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं उस जन की सामान्य जन की कल्याण के।, के लिए कार्य करूं तो उन्होंने यह पहला सूत्र दिया है कि मैं क्यों लिखा गया यह ग्रंथ परमेश्वर की प्रत्यभिज्ञा उन साधारण जनों तक पहुंचाना दूसरे में लिखते हैं कि कर्तरी ज्ञातरी स्वात्म न्यादि सिद्धे महेश्वर जो करता है और जो जानता है कर्तरी मतलब जो करने वाला है जो ज्ञातरी यानी जो जानने वाला है स्वात्म आदि सिद्धे महेश्वर है वो करना और जानने वाला है स्वयं सिद्ध महेश्वर है वो स्वयं सिद्ध महेश्वर है जैसे अभी ने बात करी थी कि परमेश्वर के दस्तखत या उसकी उपस्थिति का प्रमाण ज्ञान और क्रिया है जहां जहां ज्ञान है अगर मैं अपने आप को जानता हूं चाहे गलत रूप में जानता हूं चाहे मैं जानता हूं कि मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूं चाहे मैं जानता हूं मैं एक अच्छा आदमी हूं मैं बुरा आदमी हूं किसी भी रूप में अपने आप को जानता हूं जानता तो हूं जानना अपने आप में परमेश्वर का प्रमाण है, और करना अपने आप में परमेश्वर का प्रमाण कोई भी एक एक्शन ऑर्गेनाइज एक्शन जो क्रिया है जिसका कोई मतलब निकलता है जब किसी क्रिया को एक विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा शुरू करके हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें जैसे मैं दिल्ली जाने के लिए निकलूँ और स्कूटर में बैठूं, बस में बैठूं, फिर आके जाके कार में बैठूं या ट्रेन में बैठूं दिल्ली पहुंच जाऊं, तो ये सारी जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रियाएं हैं ये एक उपदेश को लेके किसी उद्देश्य को लेके पूरी होती है तो एक उद्देश्य को लेकर पूरी की जाने वाली समस्त क्रियाएँ ये सिद्ध करती हैं कि हम है महेश्वर है तो महेश्वर के दो गुण ज्ञान और क्रिया ये जहाँ जहाँ हमको दिखाई देते हैं वो सिद्ध है कि महेश्वर है तो कर्तरी ग्रातरी स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे है अजड़ात्मा निषेधम व सिद्धि व विदि कह ये क्या कहते हैं कि अजड़ात्मा जो अजड़ वस्तुओं को अपना स्वरूप समझते हैं उनको अजड़ात्मा कहते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो शरीर हूँ मैं तो मन हूँ मैं बुद्धि हूं ये उन्होंने किसके लिए व्यंग्यात्मा को उक्ति करी है उन अनिश्वरवादी विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिकों के प्रति उन्होंने ये कहा है जो ईश्वर और आत्मा की सत्ता को इनकार करते हैं तो कहते हैं कि अजड़ात्मा यानी जो अजर वस्तुओं को आत्मा के रूप में जानते हैं कि मैं शरीर हूं या मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं इस तरह से जानते हैं तो अजड़ात्मा निषेधम व सिद्धिम व विदति कहा तो कौन होगा जो परमेश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करेगा जब जहां करना और जानना जहां जहां है तो महेश्वर के दर्शन हो रहे हैं फिर कौन बेवकूफ होगा जो महेश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि ईश्वर है या असिद्ध करने का प्रयास करेगा कि ईश्वर नहीं है सिर्फ वही करेगा जो अजड़ आत्मा है जो लोग जो अपने आप को जी शरीर समझते हैं या मन या बुद्धि समझते हैं वही लोग ये गलती करेंगे कि परमेश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे या परमेश्वर को असिद्ध करने का प्रयास करेंगे अन्यथा इस प्रकार की किसी कि भी मेहनत करने की किसी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फालतू का व्यायाम है कि परमेश्वर को सिद्ध करो और फिर पर परमेश्वर को असिध करो या तय करो कि परमेश्वर है बोले जो जो सिद्ध करेगा वो परमेश्वर ही तो सिद्ध करेगा वो कहते हैं उत्पल देव कि सिद्ध करने वाला किसको सिद्ध करेगा परमेश्वर को और करेगा कौन परमेश्वर क्योंकि जहां करने की क्रिया है वो परमेश्वर से और कोई कर ही नहीं सकता एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन कैन बी टेकन बाय लॉर्ड ओनली परमेश्वर के सिवा कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्शन यानी एक व्यवस्थित क्रिया कोई नहीं कर सकता है परमेश्वर ही कर सकता है तो फिर परमेश्वर को सिद्ध करने की क्रिया कौन करेगा और परमेश्वर को असिद्ध करने की भी क्रिया तुम कर रहे हो तो उस क्रिया में भी तो तुम परमेश्वर को सिद्ध कर रहे हो इसके लिए उदाहरण दिया था लक्ष्मण जी महाराज ने कि क्यों रामलाल जी अंदर हो क्या उन्हें कहा नहीं भैया मैं तो बाहर हूँ तुमने बोल दिया भले ही कि मैं बाहर हूँ लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अंदर बैठे हो क्योंकि जैसे ही तुमने बोला कि मैं हूँ मैं नहीं हूँ अब बोलो कि मैं हूँ तो भी आप सिद्ध होते हो अब बोले कि मैं नहीं हूँ तो भी आप ही सिद्ध होते हो इस तरीके से आप कुछ भी बोलो सिद्ध करने की प्रयास करो तो भी परमेश्वर सिद्ध होता है असिद्ध करने का प्रयास करो तो भी परमेश्वर सिद्ध होता है तो कोई भी क्रिया जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिया है जो एक बेतरतीब नहीं बल्कि एक व्यवस्थित क्रिया है परमेश्वर को सिद्ध करती है और ये सिद्ध करने वाला ही परमेश्वर का वाहक है उसके अंदर इस शरीर जड़ शरीर के अंदर रहने वाला परमेश्वर ही तो है तो इस बात को उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से कहा कि कर्तरिक गया ज्ञातरी स्वात्मन्या की और अजर आत्मा निषेधम वा सिद्धिम वा विदित कह यानी वही उसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा कि हम सिद्ध करेंगे हम असिद्ध कर देते हैं परमेश्वर को जो अजर वस्तु को अपना स्वरूप समझता है कि मैं मन हूँ मैं बुद्धि हूँ ये शरीर हूँ मैं अहंकार में हूँ और बौद्ध दार्शनिक मन का अस्तित्व मानते हैं और मन में चेतनता मानते हैं और वो चेतनता के स्फुलिंग मानते हैं कि एक स्फुलिंग आता है मन का वो कुछ देखता है समझता है और उसके बाद में वो आगे बढ़ जाता है और अपनी संपदा दूसरे स्फुलिंग को दे जाता है और दूसरा स्पिलिंग आता है क्षण भर में वो खत्म हो जाता है और वो अपनी सतत दूसरे स्फुलिंग को दे जाता है इस तरह एक सतत प्रवाह है मन का जिसको वो कहते हैं कि बस वही है जिसको हम मैं कहते हैं और वो कहते थे कि आत्मा नाम की एक वस्तु जो एक लोंदे की तरह बीच में तुमने कल्पना कर रखी इसकी क्या जरूरत है उसके बगैर हम सब बातें सिद्ध कर सकते हैं क्या आत्मा ना हो ईश्वर न हो तो भी संसार चलेगा कुछ दार्शनिक ऐसा कहते थे कि परमेश्वर है तो सही लेकिन इस अणु परमाणुओं की गति के अधीन काम करता है मानव उसकी सर्वोच्च सत्ता नहीं मानते थे तो इन सब चीजों का उन्होंने तार्किक रूप से खंडन किया खाली हम यूँ कहते कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो इस नहीं उन्होंने उसके पूरा तर्क दिए उसको व्यवस्थित तरीके से खंडन किया ताकि सामने वाला निरुत्तर हो जाए इस तरीके से उन्होंने उस हर बात का या हर विरोधी का एक जवाब दिया है तो वही हमको यहाँ पर मिलेगा और हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं है लेकिन हमारा उद्देश्य अपनी बात को सिद्ध करना है अपने आप के लिए ताकि हम जहाँ खड़े हैं हम समझ रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या हमारा रास्ता ठीक है अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो फिर हम सही कर लें उस समय यही समय की चुनौती थी कि या तो हम अपना रास्ता प्रखर कर लें या दूसरे के रास्ते पर चल दें कहते हैं कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है हमारी बात गलत है हम आपके साथ चल लेते हैं तो शास्त्रार्थ जो होते थे उसका उद्देश्य यही होता था या तो मेरी बात को मैं समझ लू कि मैं सही हूं या गलत या फिर अगर मैं गलत सिद्ध होता हूं तो मैं फिर आपकी शरण में आ जाता हूं आप मुझे सही ज्ञान दीजिए लेकिन आप ये कहते हैं कि जब महेश्वर स्वयं सिद्ध है और कर, सिद्ध करने की और असिद्ध करने की कोई भी क्रिया महेश्वर को सिर्फ सिद्ध करती है तो फिर इस शास्त्र को ही ख़त्म कर दें इसके आगे लिखने की क्या जरूरत शास्त्रों को लिखने वाले भी महेश्वर है शास्त्र को पढ़ने वाला भी महेश्वर है अगर आप ये बात जान गए हो तो फिर इसके बाद में ये यह पढ़ाई ही पे ख़त्म कर दें दो श्लोक में फिर बाकी हमको इतने बाकी पंद्रह आमी तक पढ़ने की क्या जरूरत उसका उत्तर वो तीसरे श्लोक में देते हैं किंतु मोहवशाद इसमें दृष्टि अप्यनुपलक्षित है किंतु मोह के कारण मोह क्या है मोह अज्ञान का प्रतीक या अज्ञान का पुत्र है जब हम सत्य को नहीं जानते अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तभी हृदय में मोह पैदा होता है कि ये मेरा है ये अपना है ये अपने वाला है ये पराया है ये इस प्रकार के जो विचार आते हैं ये हमारे अज्ञान के कारण है आते हैं। लेकिन ये मोह कहाँ तक लेके जाता है कि इस मोह के कारण अस्मिन दृष्टि अनुपलक्षित ये जो बात है ये हमारे जेहन में घुसती नहीं इस अज्ञान के इस प्रबल अंधकार के कारण हमारे मस्तिष्क में इस प्रबल अंधकार के कारण ये बात ही नहीं समझ में आती कि परमेश्वर जो करता है वो है परमेश्वर जो जानता है वही परमेश्वर है और उसको सिद्ध असिद्ध करना कोई मायना नहीं रखता है क्योंकि उसको सिद्ध करो तो सिद्ध करने वाला ही महेश्वर है उसको असिद्ध करो तो भी सिद्ध करने वाला महेश्वर है और इस तरह वो दोनों तरह से सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको सिद्ध असिद्ध करने का हम यहाँ पर उपक्रम क्यों कर रहे हैं उसका उत्तर देते हैं कि किंतु मोहवशात अस्मिन दृष्टि अपन और शक्त्याष्करण नियम अब वो उस विधि को बताते हैं कि इस पूरी ईश्वर प्रतिज्ञा में हम कौन सी विधि अपनाएंगे जिसके द्वारा ये मोह नष्ट हो जाए जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए और जिसके द्वारा हमारे भीतर एक दीपक जल जाए एक ज्योति प्रकट हो जाए जिसके द्वारा हमारे हृदय में ये बात स्पष्टता, प्रबलता से प्रकट हो जाए कि परमेश्वर क्या है तो उस विधि के बारे में होते मतलब शक्ताविष्करण अविष्करण का मतलब होता है डिस्कवर करना खोलना प्रकट करना उसका आविष्कार किसका शक्ति का आविष्कार करना यहाँ पर हम शक्ति का अनकवरिंग करेंगे शक्ति को जो उसका स्वरूप छिपा हुआ है उसको प्रकट करेंगे अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देने के लायक है कि जिसका मूल अवधारणा है काश्मीर शिव दर्शन की कि शिव और शक्ति अभिन्न है और शक्ति को शिवमुखी कहा जाता है कि जहाँ हमने शक्ति के दर्शन किए तो वह शिव है जैसे जहाँ पर हमने प्रकाश के दर्शन किए तो वहाँ दीपक है दीपक अपने आप सिद्ध होता है दीपक को सिद्ध नहीं करना पड़ता है और और बिना प्रकाश के दीपक सिद्ध नहीं हो सकता इसी तरह से हम यहाँ पर शक्ति का आविष्कार करेंगे ये देखेंगे कि शक्ति क्या है और शक्ति कैसे इस ब्रह्मांड को बनाती है कैसे इस ब्रह्मांड को चलाती है और कैसे इस ब्रह्मांड को चलाने की प्रक्रिया में हमारी आँखों के सामने पर्दा डाल देती है जिसको हम कंचुक कहते तो इस तरीके से हम यहाँ पर शक्ति का अविष्कार करेंगे शक्ति आविष्करण नियम प्रत्यो पर दर्शित इस तरह से हम प्रत्यभिज्ञा का दर्शन करेंगे हम अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए या उसको उस उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए आत्मबोध प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप को समझने के लिए हम शक्ति का आविष्कार करेंगे इस तरीके से ये तीन श्लोक जो हैं वो आपको आज आरंभिक रूप से ये बताते हैं कि परमेश्वर उसकी दासता सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक, फिर एक बात एक दुर्विचार का खंडन होता है कि ज्ञान मारे अहंकारी होते हैं वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दासता स्वीकार की वहीं तो खत्म वही हो गया पहले श्लोक में अहंकार खत्म हो गया हमारा क्योंकि कहीं कहीं इस बात की ताकत होती है कि जो अहंकारी और अहंकारी वो ज्ञानी नहीं है इस बात को हम आज ही समझ लें क्योंकि शिवसूत्र में कहता है कि जो योगी है वो विस्मित होता है विस्मित होता है विस्मय अहंकार के साथ कभी संभव नहीं है विस्मय सिर्फ बालक ही हो सकता है जैसे एक छोटे से बच्चे को आप रेल के सामने खड़ा रेल दिखा दी तो एकदम आनंदित हो जाएगा उछल पड़ेगा कि मजा आ गया ताली बजाने लग जाएगा उसको हवाईजहाज जाएग दिखा दे उड़ता हुआ तो उसे आनंद हर्ष से अतिरिक्त ताली बजाने लग जाएगा अगर वो पाँच छः साल का बच्चा था तो घर आके मम्मी को बताएगा दोस्तों को बताएगा कि देखो मैंने हवईजहाज देखा कितना बढ़िया रहा और वो उस विस्मृत स्थिति विस्मृत में मतलब उसकी विस्मय की स्थिति में तो विस्मय में आनंद एक हर्ष और तीसरी चीज आश्चर्य और उससे सबसे बड़ी बात सरलता जिसके हृदय में सरलता नहीं है वो विस्मित हो ही नहीं सकता अगर आप पूरी अहंकारी को देखो तो तुमने तो कभी नहीं देखे हो जाए देखा था ठीक देख ले लीजिए हाँ ठीक मेरा क्या बता रहा है मेरा क्या बता रहा है ठीक है वही बात है है ना लेकिन विस्मित नहीं होगा वो क्योंकि तो विस्मित होने के लिए आपको सरलता और विनम्रता की जरूरत होगी तो वहां पर वो विस्मित वही हो सकेगा कि जो सरल है जो समर्पित है जो हृदय में दूसरों के आनंदों को अपना आनंद समझने को राजी है जैसे आप किसी के घर गए आपको बहुत सुंदर मकान दिखा दो तो ईर्षा से बचाओ सर इसने इतना बड़ा मकान बना लिया पढ़ने में तो मेरे से पीछे था कमाई में आगे कैसे बढ़ गया है न दो नंबर का पैसा है भगवान ने कहाँ से लेके आया क्या ससुराल का पैसा मिल गया अपने हृदय तो में इक्कीस ईर्षा प्रतिस्पर्धा घृणा सब चालू हो जाएंगे हमारे अंदर के लेकिन अगर वो योगी होगा तो इसमें तो जाएगा अरे क्या सुनता घर है और मेरा दोस्त ने बनाया उसकी गले लगा लेगा क्या बात है क्योंकि उसके? क्या बात है भाई क्योंकि उसको है ना वहाँ पर ना तो ईर्षा है ना घृणा है ना उससे कोई प्रतिस्पर्धा है तो क्योंकि क्यों उसके तो लिए तो सारे घर अपने ही है सारा संसार हो क्या अपना है तो उसके हृदय के अंदर सरलता भरी इसलिए हम कभी नहीं समझें कि ज्ञान मार्ग किसी भी तरह से अहंकार को प्रश्रय देता है और जहाँ अहंकार है वो ज्ञानी नहीं हो सकता ज्ञानी व्यक्ति एक बच्चे की तरह सरल होता है एक योगी एक बच्चे की तरह इनोसेंट होता है उसके हृदय में कभी चालबाजी कोई षड्यंत्र कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं होती वो हमेशा इसी तरह से सोचता कि सबका कल्याण हो तभी तो कह रहे हैं कि मेरे को सबके कल्याण जैसे ही मैंने दास्तता मिली मुझे तो सबसे पहले इच्छा हुई कि जन कल्याण करूं। कि जन देने, देने वाला वो भी देने वाला रहेगा ना क्योंकि उसको है ना जो मिला है वो इतना मिला है क्योंकि परमेश्वर की दासता में और जब परमेश्वर आपको दास स्वीकार कर ले तो आनंद आते रहे इतना होता है कि वो आप संभाले संभाल सकते हो क्योंकि वो बह बह के बाहर आएगा वो आनंद बह के बाहर आएगा आप उस आनंद को अपने में छिपा के रख ही नहीं सकते आपके चेहरे से आपके कार्य से आपके व्यवहार से सबसे वो आनंद छलकेगा वो फिर व्यक्ति है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मुंह बना के बैठा है कि गंभीरता से मुंह, तो माउथ एंगल नीचे चले गए बिल्कुल चिड़के बैठा है या फिर घंघमंड से बैठा है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता वो आनंद अंतरिक्त से भर जाएगा और जो ज्ञानी बन के बैठा है खूब तिलक पिलक लगा के तो वो वास्तव में अधिकतर उनमें से कोई ज्ञानी होते नहीं है क्योंकि सरल ज्ञानी होता है सरल ज्ञान नहीं हो सकता है और जो हमने पढ़ा था उसमें शिव सूत्र में कि सच्चे ज्ञानी को अक्सर लोग नहीं पहचानते समाज में और अक्सर जिसको ज्ञानी समझते हैं वो अक्सर ज्ञानी नहीं होता अक्सर भी होता हाँ वो अक्सर ज्ञानी नहीं होता तो ये बात किसी पर व्यंग्योत्ती नहीं है किसी पर हमारा तंजनीय और न हमको किसी से कोई वैर है जो जैसा है वो अपनी जगह है क्योंकि वो भी शुरू है लेकिन यहाँ पर हमको शिवत्वता अगर प्राप्त करने की दिशा में एक कदम भी बढ़ाना है तो सबसे पहले तो उसमें विनम्रता और दास्य भाव जरूरी है और दूसरा सबके कल्याण की भावना इसमें जरूरी है ये पहला संदेश है पहले सूत्र से कि सबकी कल्याण की भावना हो हृदय में परमेश्वर की दास्यता हम स्वीकार कर लें वो हमको दास स्वीकार कर लें ये प्रबल इच्छा हो समर्पण की उसके बाद ही फिर हम इस जनकल्याण की भावना से समस्त संसार के लिए परोपकार करने के लिए हम इस ज्ञान को आपस में वितरित कर सकते हैं तो ये उनकी इच्छा थी और फिर उन्होंने एक लाइन में ज्ञान बता दिया कि कर्तरिग्रात्र स्वात्म न्यादि सिद्ध महेश्वर है जो करता है और जो जानता है वो स्वयं सिद्ध महेश्वर है ऑर्गेनाइज एक्शन पर भी कहीं पर है वो, वो महेश्वर है और अजड़ात्मा निषेधम हुआ सिद्धि हुआ विदतित कह कि सिर्फ जो अजड़ को अपना स्वरूप मानते हैं कोई मानता है क्या कि शून्य मैं हूँ कोई मानता है कि नहीं मैं मन हूँ कोई बोलता मैं बुद्धि हूँ कोई बोलता है निर्विचार ही मैं हूँ इस तरीके से वो जो मैं की जो परिभाषाएं हैं जब तक वो आत्मा के रूप में मैं को नहीं जानता तब तक वो सब चीज़ें जड़ हैं बुद्धि मन अहंकार शरीर या मैं कहूँ कि मैं अपनी जात से पहचाना जाऊँ या अपने कार्य से या अपनी बुद्धि से या अपने सामाजिक जो हमारी स्टेटस है उससे पहचाना जाऊँ तो निश्चित रूप से सब चीज़ें जड़ है और जड़ और चेतन का जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है समय और अंतरिक्ष के साथ में जड़ हमेशा बदलता है चेतन समय और अंतरिक्ष के साथ में अपरिवर्तित रहता है ये सबसे बड़ा हमारा और इसलिए कहते हैं कि इस इस परिवर्तनशील संसार के बीच में एक अपरिवर्तनशील फैक्टर को खोजने का नाम ही अध्यात्म है पूरे संसार में जो सतत परिवर्तनशील है उसमें हम कोई ऐसी चीज खोज लें जो सब में कॉमन है और अपरिवर्तनशील है उसको उत्पल देव कहते थे जैसे तुम गणित में महत्तम समापवर्त पढ़ते हो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे के द्वारा बाकी की समस्त दी गई संख्याएं विभाजित हो सके जिसको हम पढ़ें बचपन में गणित में महत्तम समापवर्त तो तत्व वो है जो सब में बराबरी से उपलब्ध है और सबको बराबरी से विभाजित कर सकता है इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा गहराई से गंभीरता से मनन करें तो सचमुच में आनंद से हृदय भर जाता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कितना सरल है परमेश्वर और हमने उसको कितना कठिन बना के रखा है? उस सरलता के बीच में कठिनता जबरदस्ती की घुस आ गई कठिनता सिर्फ इतनी थी कि हम माया के क्षेत्र से बाहर आने के लिए कठिन रास्ते अपनाए पूजा पाठ और किसी तरह के भी धार्मिक अनुष्ठान उनमें बुराई कुछ नहीं थी लेकिन बुराई ये थी कि उसके बाद हम उन अनुष्ठानों के बाद में उसके आगे बढ़ने में असफल हो गए जब तक हम उससे आगे बढ़ते नहीं चले जाएं तो हम वहीं अटक जाते हैं ये चीज़ एक बहाव है परमेश्वर को पाने की अंतर यात्रा एक बहाव है वो ठहराव नहीं है और वो बहाव सतत नवीन अनुभव और आनंद देता है तो आज अपनी इतनी बात इसके बाद में हम इस अपने बात को पहले आने को जारी रखेंगे